चौथा पाठ भारत का नक्शा भारत विश्व का सातवा सबसे बड़ा देश है वह हिंदुस्तान प्रायद्वीप में स्थित है हिंदुस्तान प्रायद्वीप दक्षिण एशिया का एक बड़ा प्रायद्वीप प्रायद्वीप है हिंदुस्तान की लंबाई उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग तीन हजार किलोमीटर है प्रायद्वीप की चौड़ाई भी तीन किलोमीटर से कुछ ही कम है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पंद्रह हजार किलोमीटर तथा समुद्र तट की लंबाई सात हजार किलोमीटर से अधिक है भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उत्तर में चीन नेपाल और भूटान है पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार है दक्षिण में तीनों ओर समुद्र है बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के द्वीपीय हिस्से हैं भारत के उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएँ हैं तो दक्षिण में हिंद महासागर बीच में ऊंचा नीचा और कटाफटा दक्खन का पठार समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान थार का रेगिस्तान और समुद्र तटीय भाग भी हैं भारत में बहुत सी नदियां हैं जैसे गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा गोदावरी हिंदुस्तानी लोगों के लिए सब नदियां पवित्र हैं देवियां हैं भारत की जनसंख्या लगभग एक अरब बीस करोड़ है भारत के निवासियों के रंग रूप धर्म जाति रीति रिवाज विभिन्न हैं। यहाँ की भाषाओं की संख्या लगभग दो है भारत के कई प्रदेशों के नाम भाषाओं के नामों से जुड़े हैं जैसे गुजरात की भाषा गुजराती है तमिलनाडु की तमिल कश्मीर की कश्मीरी तो पश्चिम बंगाल की बंगाली भारत की राजधानी नई दिल्ली है अन्य बड़े शहर जैसे कोलकाता मुंबई चेन्नई वाराणसी भी सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं